यईस्तारथारलम जीवन तिलोम बिल जा जगदन था विषुम साइज से कला विशेष कोबिदमादिपुर तमहम भज दामोदर गुण सुंदर बदनार बिंद गोबिंद भवजलधिमथन मंदर परम मंदर मनय में nama kamalane mitra nama kamalama म कमलप कमलापतये नम यो ब्रह्मण विदधाति पूर्वम जो वै वेद प्रहिणो तस्म तग्वेवत्मु प्रकाशम मुुर्वैशरणम प्रपद्य वेद वेद्य बृंदारक बृंद ब्रिंद बंद आनंद कंद गोविंद मिलिंद महानुभाव नियमानुसार थोड़ी देर भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए पश्चात विषय प्रारंभ होगा <coughs> भज गिरिधर दा radio fi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 पर पूर्णतम पुरुषोत्तम सुप्रीम पावर भगवान है उस भगवान की अनंत शक्तियां हैं उन अनंत शक्तियों में तीन शक्ति प्रधान है प्रमुख हैं विष्णुशक्ति परा प्रोक्ता क्षेत्र व्याख्या तथा परा अविद्या कर्म संज्ञान्या तृतीया शक्ति दृष्टि विष्णु पुराण छ सात इकसठ एक, एक शक्ति का नाम परा शक्ति उसी को स्वरूप शक्ति भी कहते हैं शक्ति भी कहते हैं योग माया शक्ति भी कहते हैं ये भगवान की पर्सनल पावर है दूसरी शक्ति का नाम है जीव शक्ति और तीसरी शक्ति का नाम है माया शक्ति इसमें तीनों शक्तियों में सर्वश्रेष्ठ विशुद्ध और सर्वशक्तिमती और सब शक्तियों की अधिष्ठात्री पराशक्ति है भगवान के दो प्रकार के अंश होते हैं एक का नाम स्वांश एक का नाम विभिन्न अंश। तो जो स्वांश होते हैं वो तो सब भगवान ही है भगवान के अभिन्न स्वरूप हैं, कोई भेद नहीं वे सब स्वरूप स्वरूप शक्ति के गवर्नर हैं, स्वरूप शक्ति उनके अंडर में है उसके वो संचालक हैं, नियामक हैं, और दूसरी शक्ति का नाम है विभिन्नाश इसमें दो प्रकार के जीव होते हैं एक अनादि मुक्त जीव और एक अनादि मायाबद्ध जीव जैसे हम लोग अनादि मायाबद्ध जीव हैं ऐसे ही एक और भी जीव होते हैं लेकिन वो सदा से मायातीत हैं एक एक शब्द पर ध्यान देना हम सदा से मायाधीन हैं और हमारे भाई विभिन्नाश अनंत ऐसे भी हैं जो सदा से मायातीत हैं। तो ये दोनों पराशक्ति से युक्त नहीं हैं पराशक्ति से युक्त जो अनाधिकाल से मायातीत जीव हैं वे हैं लेकिन अनाधिकाल से जो मायाधीन हम लोग हैं ये पराशक्ति से रहित हैं ये माया शक्ति से युक्त हैं, लेकिन ये अंश किसके हैं कहा जाता है हम भगवान के अंश हैं पाद से विश्वाभूता नित्रपाद्यामृत भी क्त का तीसरा मंत्र ये मंत्र छांदोग्योपनिषद में भी है तीन बारह छ मंत्र त्रिपाद विभूति नारायणोपनिषद में भी है चार एक भागवत भी कहती है स्वकृत पुरे स्वमी स्व पुरुषम बदन त्यकिल अंश कृतम सब जीव भगवान के अंश हैं कौन विभिन्नाश ध्यान रखना स्वांश नहीं विभिन्नाश जीव ये पराशक्ति युक्त श्री कृष्ण के अंश नहीं है ये जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के अंश है और ये माया शक्ति युक्त श्री कृष्ण के अंश भी नहीं है क्यों मायाधीन तो है मायाधीन है लेकिन माया जड़ है ना, तो जड़ का अंश तो जड़ होगा चेतन नहीं हो सकता अनैचुरल हम चेतन हैं, भगवान के समान चेतन हैं, शक्ति में कम हैं, लेकिन हैं चेतन हमारी इंद्रिया है मन है बुद्धि है भगवान सृष्टा है हम सृज्य है ये अंतर है भगवान नियामक है हम नियम है ये अंतर है भगवान विभूचित हैं। माने सर्व व्यापक और हम अनुचित हैं एक शरीर में व्यापक हैं, भगवान सर्व शक्तिमान हैं, हम अल्प शक्तिमान हैं, भगवान सर्वज्ञ हैं हम अल्पज्ञ हैं भगवान मायाधीश हैं हम मायाधीन हैं भगवान एक हैं हम जीव अनंत हैं बहुत अंतर है लेकिन हम माया शक्ति युक्त श्री कृष्ण के अंश नहीं है क्योंकि हम जड़ नहीं है लेकिन हम पराशक्ति युक्त श्री कृष्ण के अंश भी नहीं है क्योंकि पराशक्ति हमारे पास नहीं है स्वरूप शक्ति नहीं है अगर स्वरूप शक्ति होती ध्यान दो तो हम मायाधीन नहीं रह सकते जिस दिन हम भगवत प्राप्ति कर लेंगे और माया से छुटकारा पा लेंगे उस दिन से हम पराशक्ति युक्त हो जाएंगे जैसे हमारे भाई अनंत जीव विभिन्नाश होते हुए भी अनादिकाल से पराशक्ति युक्त हैं लेकिन पराशक्ति के गवर्नर नहीं हैं, पराशक्ति से गवर्न होते हैं पराशक्ति के गवर्नर तो श्री कृष्ण के स्वांश होते हैं ब्रह्मा विष्णु शंकर ललिता विशाखा आदि ये जो स्वांश है ये रागात्मिका वादे ठीक इसलिए हमको तटस्थ भी कहते हैं माया ध्यान दो बहिरंगा शक्ति परा अंतरंगा शक्ति हम लोग तटस्था शक्ति तटस्था माने उभय कोटा व प्रविष्टवा तटस्थत्व हम पराशक्ति से युक्त भी नहीं है माया शक्ति के भी अंश नहीं है बीच में है पराशक्ति माया शक्ति इन दोनों के बीच में हम है इसलिए हमको तटस्थ कहा जाता है युचिद रूपम स्वसंया विनिर्गतम रंजितम गुण सजीव इति कथ्यते नारद पांच रात्रि में जीव की परिभाषा की गई हाँ तो क्यों जी ये सब शक्तियां यानी हम लोग भी श्री कृष्ण में रहते हैं हाँ कोई शक्ति शक्तिमान से अलग नहीं रह सकती अरे आग की जलाने की शक्ति है तो आग से अलग कैसे रहेगी कस्तूरी की सुगंध है वो कस्तूरी में तो रहेगी सूर्य की किरण है वो सूरज से ही तो संबद्ध रहेगा किरण अलग कहीं रहे सूरज अलग रहे ऐसा नहीं हो सकता तो क्यों जी पराशक्ति भी श्री कृष्ण में है और हम भी श्री कृष्ण में है हाँ, तो फिर पराशक्ति का असर हम पर क्यों नहीं होता अरे दोनों एक ही जगह तो है हा लेकिन पराशक्ति का विकास ये जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के अंश रूपी जीव पर नहीं होता अरे जीव को तो छोड़ो जो श्री कृष्ण का अपना ही रूप है ब्रह्म ब्रह्म उनका अपना रूप है ना निर्गुण निर्विशेष निराकार ब्रह्म और सगुण साकार विशेष ब्रह्म श्री कृष्ण तो निर्गुण निराकार ब्रह्म में क्या होता है शक्तियां सब है लेकिन प्रकट नहीं होती केवल दो शक्ति प्रकट होती है अपनी सत्ता की रक्षा और सच्चिदानंदत्व और कोई शक्ति प्रकट नहीं होती जितने रूप बनाना गुण लीला ये सब कुछ नहीं तो जब ब्रह्म में भगवान की शक्तियां प्रकट नहीं होती तो फिर जीव में कैसे होती तो भगवान में रहते हुए भी सबसे भगवान का संबंध पृथक पृथक प्रकार का है पराशक्ति से अभिन्न संबंध है जीव से भिन्न संबंध है माया से और भिन्न संबंध है लेकिन ये तीनों में भगवान रहते हैं कोई भी शक्ति भगवान से अलग नहीं रह सकती देखो पृथ्वी है आ, ये माया का विकार है न आ, जल है अग्नि है वायु है आ, आ, आकाश है सब माया के विकार है ना हा इसमें भी सर्व व्यापक है भगवान तैलम तिलेशु काशु बन्नी क्षीरे यथा घृतम गंधा पुष्पेशु भूतेशु जैसे तिल में तेल व्याप्त है उसके एक एक कण में दूध में घी व्याप्त है एक एक कण में लकड़ी में आग व्याप्त है एक एक परमाणु में फूल में खुशबू व्याप्त है एक एक अंश में ऐसे समस्त विश्व में एक एक परमाणु में भगवान व्याप्त है प्रभु व्यापक सर्वत्र समाना और ऐसा नहीं है कि माया में थोड़ा परसेंट एक परसेंट व्याप्त होंगे जीव में ज्यादा होंगे और ब्रह्मादिक में और अधिक होंगे समान रूप से व्याप्त है हिरण्य को यही तो डाउट था कि हम राक्षस हैं हमारे महल में नहीं आ सकता प्रहलाद कहते हैं अरे है मैं नहीं मानता क्या इस खंभे में है हा है ये खंभा जड़ है माया का है इसमें भी व्याप्त है उसने माया गदा खंभा भगवान ने कहा हाँ, गधे मैं सब जगह रहता हूं तो भगवान माया के सामान में भी व्याप्त है और जीव के तो भीतर पास में अवसी में रहते ही है ये तो आप लोग जानते ही हैं सैकड़ों बार आप लोगों को समझाया है और पराशक्ति तो वो अभिन्न शक्ति है उनके उससे अलग कैसे होंगे तो हम पराशक्ति के अंश नहीं है माया शक्ति के भी अंश नहीं है जीव शक्ति विशिष्ट श्री कृष्ण के अंश है और तटस्थ शक्ति है हमारी और ये तटस्थ लक्षण हमारा यही है जीवेर स्वरूप हो कृष्णर नित्य दास हम श्री कृष्ण के नित्य दास हैं नित्य दास दो प्रकार के दास होते हैं आप लोग सर्विस करते हैं ना तो आप लोग कहते हैं आज से हम हमको नौकरी मिल गई आज से इसके पहले नहीं थे और ये नौकरी आपकी अट्ठावन साल तक 60 साल तक लिमिट है इसके आगे नहीं मिलेगी रिटायर कर दिए जाओगे और कुछ नौकरी ऐसी भी है जब चाहे हम छोड़ दें लेकिन हम नित्य नहीं है लेकिन भगवान के हम नित्य दास हैं ये आप कैसे कहते हैं जी नित्य दास नित्य दास हम तो भगवान का नाम भी नहीं मानते जानते बहुत से जा ऐसे लाखों करोड़ों मच्छर है पशु पक्षी है वो क्या जाने भगवान क्या भलाई होती है नित्य दास है सभी जीव ठीक क्या बकबक कर रहे हैं आप देखिए साहब मैंने आपको हजार बार बताया है कि हम लोग आनंद चाहते है न आ, आनंद के गुलाम हैं कि नहीं आ, है तो और उस आनंदे को तो भगवान और ब्रह्म और परमात्मा कहते हैं ये पर्याय बाची शब्द है इसीलिए वाल्मीकि ने रामायण में कहा था लोके विद्यत जो न राम मनोव्रता संसार में ऐसा कोई जीव हो ही नहीं सकता जो राम का भक्त न हो अब हम अनजाने में अपने बाप को गाली दें अनजाने में भोलेपन में भाई भाई लड़े और एक भाई दूसरे भाई को गाली दे मां की गाली देते हैं बाप की देते हैं बेचारे को जानते नहीं हम दोनों के माँ बाप तो एक ही है हमारे गांव में एक कहावत है आप आप कही पुतऊ मर गए खाट के नीचे पानी कोई उर्दू का जाने ने वाला था हिंदी जानता नहीं था बेचारा तो आप माने उर्दू में पानी होता है जैसे इंग्लिश में वाटर कहते हैं हिंदी में जल कहते हैं पानी कहते हैं सलिल कहते हैं तो बिचारा मरते समय वो आप आप आप कहता रहा और खाट के नीचे पानी रखा था लेकिन लोगों ने कहा ये आप आप क्या कह रहा है ये किसको बुला रहा है किसी ने पानी दिए ही नहीं मर गया तो उसी प्रकार हम लोग आनंद के गुलाम हैं हम राम के भक्त नहीं है हम कृष्ण के भक्त नहीं ऐसा बोलते मां के पति को मानते हैं बाप को नहीं मानते अरे परी शब्द है तो जीव का स्वरूप आपको विस्तार पूर्वक बताया गया कि ये जीव अणु है नंबर दो हृदय में रहता है नंबर तीन सारे शरीर में वो चाहे चींटी का शरीर हो चाहे हाथी का चेतना पैदा कर देता है और जब वो चला जाता है तो वो माया के अधीन है तो माया साथ जाएगी और भगवान वो भी साथ रहेंगे ये तीनों साथ जाते हैं नरक जाए स्वर्ग जाए वैकुंठ जाए कुत्ते बिल्ली गधे के शरीर बने कहीं भी जाए इसमें से एक का पिंड तो छूट सकता है वो आगंतुक है आगंतुक माने सदा का नहीं है एक दिन अनाजिकाल से वो आया था लेकिन सदा नहीं रहेगा माया जब माया चली जाएगी तब दो साथ रहेंगे जीवात्मा परमात्मा गोलोक में रहेंगे फिर माया लोक में नहीं आएंगे न स पुनराबर्तते न स पुनरावर्तते वेद कहता है आठ पंद्रह एक छांदोग्योपनिषद बाईसवां मंत्र जावापनिषद पहला मंत्र बासुदेव उपनिषद इन वेद मंत्रों में कहा गया कि वो जब माया से छुटकारा पा जाएगा तो फिर इस माया के जगत में माया नहीं ला सकती तो सदा पश्चंत सूरया सदा को गया इसी को अद्वैती कहते हैं भगवान बन गया भगवान बन गया भगवान बन गया हमारे कई भगवान हो जाएंगे ऐसे तो जितने जीवों को ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तुम्हारा वो सब भगवान बनते जाएंगे फिर बड़ी लड़ाई होगी भगवानों में लेकिन वही शंकराचार्य यह भी लिख गए नृसिंग तापनी उपनिषद के भाषण में मुक्ता अप लीलया विग्रह भजन्ते मुक्त जो हो जाते हैं जिसको हम कहते हैं भगवान बन गए ब्रह्म हो गया वो जीव वो फिर शरीर धारण करके श्री कृष्ण की भक्ति करने को कोई कोई आते हैं तो क्यों जी जब वो भगवान बन गए तो फिर क्यों कहा से आएंगे तुम कहते हो वो तो भगवान ही थे अज्ञान चला गया भगवान रह गए तो वो ब्रह्म जो रह गया वो फिर कैसे आया कहा से आया हर भाई देखो एक घड़ा है छोड़ दिया हमने तो घड़े का जो आकाश था खाली जगह वो तो बड़े आकाश में मिल गया अब वो निकलेगा कैसे वो तो बड़ा आकाश हो गया इसलिए हम लोगों का जो वैष्णवों का सिद्धांत है कि नए नए जीव कभी अपनी अस्तित्व को नहीं खो सकता अंत्यावस्थितेश उभय नित्यपात अभिशेषा वेदांत का सूत्र है दो दो चौतीस जैसे उसका पहला स्वरूप है जीव का वैसे अंतिम स्वरूप भी रहता है मुक्ति के बाद भी सत्य ज्ञान मनंतम ब्रह्म जो वेद निहितम गुहा सर्वान् काम सह ब्रह्मणा विपचिता तैत ब्रह्म के साथ भगवान के साथ वो भगवान के आनंद का अनुभव करता है भगवान नहीं बनता जगत व्यापार बर्जम चार चार सत्रह वेदांत सूत्र भोगमात्र साम्य लिंगाच चार चार इक्कीस वेदांत वेदांत कह रहा है अरे आनंद भोगने में और ज्ञान के मामले में और नित्यत्व के मामले में वो भगवान के बराबर हो गया सत्य आनंद सत माने नित्य अब वो नित्य हो गया जीव गोलोक में अब वो बंधन में नहीं आएगा कभी मरेगा जिएगा नहीं शरीर धारण करना बंधन युक्त नहीं अपनी इच्छा से आवे अपनी इच्छा से चला जाए ये अलग बात है लेकिन कैदी बनकर वो नहीं आ सकता कौन कैदी बनाएगा माया तो चली गई सदा को और भगवान स्वयं दास हो गया वो कैदी हो गया अहम भक्त पराधीनो है स्वतंत्र इव द्विज दुर्भाषा से कहा था भगवान ने कि मैं भक्त का कैदी हूं दास हूं उन्होंने हमें दास बना लिया है साधु हृदय और ऐसा वैसा दास नहीं कि जब चाहे तब नौकरी छोड़ दे नित्य दास हो गया हूं मैं और लोग कहते हैं कि मैं तो सदा स्वामी रहूंगा ना ना सदा के लिए मैं दास बन जाता हूं अपने भक्त का इसीलिए भक्ति देना नहीं चाहते भगवान जल्दी में अब जब पीछे ही पड़ गया कोई तो फिर ये तो भगवान कर नहीं सकते कि ये हम नहीं देंगे जी मेरी इच्छा ये नहीं चलेगा वो तो भक्त बक्सल है <laughs> आज्ञा मानना पड़ेगा क्योंकि दास हो गए प्रभु तर कपी डार पर तुलसीदास ने लिखा ते कि ये आप समान आप समान नहीं नहीं तुलसीदास जी आप क्या लिख गए आप समान नहीं राम नीचे है और ये बंदर ऊपर बैठे हैं समान कहा हुआ समान तो होते जब बराबर बैठते उल्टा हो गया राम दास हो गए हनुमान जी वगैरह स्वामी हो गए गोपियों ने छोटी छोटी चीज देख के और कैसे नचाया है दास बनाकर एक छिया छाछ चाच देंगे छाछ मक्कन भी नहीं नाच दिखाओगे तो शर्त दिखा रहे दूसरी आई हमने तो देखा नहीं कन्हैया फिर से नाचो बेचारे कहा तक नाचे ये तो हजारों गोपिया और एक के बाद एक तो पानी भरने आती ही रहेंगी और सबकी इच्छा पूरी करना है इसीलिए तो गो लोग छोड़ के यहाँ इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं ये यथा माम प्रपद्यंते भजाम ध्यान दो सब लोग इस पॉइंट पर भगवान कहते हैं जीव तो मेरी शरण में आता है मेरा भजन नहीं करता भजन माने सेवा भज इेश धातु सेवायाम परिकीर्ति तस्मात सेवा भक्ति साधन भूयसी गुड़ पुराण भक्ति माने सेवा तो सेवा जीव क्या करेगा भगवान की अरे समर्थ असमर्थ की सेवा करता है म पैदा हुए बच्चे की सेवा करती है वो तुरंत का पैदा हुआ बच्चा क्या मां की सेवा करेगा कैसे करेगा उसमें सामर्थ्य ही नहीं भगवान की सेवा जीव करेगा भगवान कहते हैं मैं सेवा करता हूं जीव तो केवल शरणागत होता है प्रपद्यंते माने शरणागत और भजाम मैं सेवा करता हूं ये सेवा क्या है योगक्षेम बहाम्य हम गीता नौ बाइस तथानते माधवताव का भ्रष्य मार्ग त्वि बद्ध सौहृदा भीगुप्ता भी गुप्ता दस दो तैतीस वे रक्षा करते हैं कौनते प्रति जानी ही न मे भक्त प्रणश्यती मेरे भक्त का पतन नहीं हो सकता मैं संभालता हूं सेवा करता हूं ठेकेदार हूं ये तो सर्वाणि कर्माण में संस मत पराहे नु योगे न माम ध्यान तो उपास महंत समुद्धरता मैं ठेका लेता हूं तो ये जीव भगवान का अंश है शक्ति है तटस्थ शक्ति है भगवान से भेदाभेद संबंध है और नित्य दास है लेकिन माया ने भुला रखा है इसका असली रूप ये दासत्व तो भूल गया अब माया का दास बन गया माया में आनंद ढूंढ रहा है और वेद कहता है ए सुनो हमारे बच्चों हमारी नौकरी के नौकरानी के पास मत जाओ तुम हमारे पुत्र हो आनंद मेरे पास है मेरे विपरीत गुण है सब माया में मैं सत्य हूं माने नित्य और माया का अनित्य स्वरूप है अनित्य माने ये संसार देख रहे हो एक दिन नहीं था एक दिन नहीं रहेगा ये अनित्य है और हमारे अंदर ज्ञान ही ज्ञान है और ये माया को अज्ञानी बना दिया इसने सब भूल गए अपने स्वरूप को मैंने बताया था ना आवरण आत्मिका माया ने अपना स्वरूप भुलाया मैं आत्मा हूं भगवान का दास हूं सब भूल गया अपने को शरीर मानकर और नौकरानी जो माया जड़ थी उसमें आनंद ढूंढने लगा भगवान कहते हैं रसो भाई साह रम हेवायम नंदी भवति। उसको पाकर तुम आनंद युक्त बनोगे आनंद नहीं बनोगे इस शब्द पर ध्यान दो आनंदी भवत लिखा है वेद में आनंदो भवत नहीं लिखा है तुम आनंद बन जाओगे ब्रह्म बन जाओगे ना ना ना ब्रह्म के आनंद से युक्त हो जाओगे यानी ब्रह्म नित्य है तुम नित्य ब्रह्म नित्य ज्ञानमय तुम भी बन जाओगे नित्य ज्ञानमय ब्रह्म नित्य आनंदमय तुम भी बन जाओगे नित्य आनंदमय तो ना समझी से वो हमारी गलती हो चाहे हम कह दे माया ने गलती किया जो हमको हमारा स्वरूप भुलाया जो भी कहो तो अगर माया ने भुलाया तो भगवान ने बुलाया वेदों के द्वारा आ जाओ मेरे पास क्यों नहीं गए माया का विश्वास किए बैठे हैं भगवान का विश्वास नहीं है वो कहते हैं अरे तुम वहां कहा जा रहे हो मेरे मैं तेरे अंदर बैठा हूं कहीं जाने की जरूरत नहीं है अगर किसी मंदिर में जाने की शर्त होती वृंदावन में चारों धाम में कहीं भी तो पंगुले लोग कह देते हमारे तो पैर नहीं है महाराज हमको फ्री में भगवत प्राप्ति कराई जाए अगर आंख कंपल्सरी होती तो सारे सूरदास हड़ताल कर देते महाराज हमारे तो आंखे ही नहीं दिया आपने तो हमको तो फ्री में भगवत प्राप्ति कराई जाए दर्शन दिया जाए भगवान दे नहीं ये सब कुछ नहीं चाहिए हमको तुम्हारा मन चाहिए मन को शरणागत कर दो, और मुझको, तुम बाहर किसी मूर्ति में कल्पना करते हो कल्पना देखो ऐसे ठाकुर जी का मुंह है ऐसे नाक है ऐसा शरीर है ऐसा रंग है या पुस्तक को देखकर गीता भागवत रामायण को ऐसे है राम ऐसे है श्याम मन से बनाते हो ना है हाँ। अरे साक्षात मैं बैठा हूं उघुवंश विभूषण वो सबके अंदर बैठे हैं। हम जिद पर जिसे कहते हैं मूर्खता की अंतिम सीमा जो हो सकती है उस पर डटे हुए हैं और जब कभी किसी की सदबुद्धि हुई और शास्त्रों वेदों में गया या किसी संत के द्वारा समझने की चेष्टा की तो उन्होंने बताया भाई देखो उसको पाने के लिए कर्म ज्ञान भक्ति तीन ही मार्ग हो सकते हैं क्योंकि सत चित आनंद के हम अंश हैं तो सत शक्ति से कर्म होता है और चित्त तो ज्ञान का स्वरूप ही है और आनंद जो है वो भक्ति का स्वरूप है तो इसमें सत चित्त से हमारा काम नहीं बना कर्म ज्ञान से हमारा काम नहीं बना तो भक्ति के विषय में हमने विचार प्रारंभ किया और ये बताया कि सब अधिकारी हैं भक्ति के सभी आश्रमों में भक्ति है सर्वेशां मदुपासनम 11 18 तैतालीस भागवत ब्रह्मचारी को भी आदेश है संध्या करना शुरू करो तो पहला मंत्र है अपवित्र पवित्रो व सर्वावस्थांगंडरी का सबा हीजाभ्यंतर अचि पद्म पुराण श्री कृष्ण का स्मरण करो ये पहला मंत्र है ब्रह्मचारी को संध्या करते समय कोई कर्म धर्म यज्ञ कोई होता हो सबके पहले ये पहला मंत्र है ज्ञानी को भी ज्ञानी नस्त हमें वेस्ट स्वार्थो हेतुश्च स्वर्गश्चै पवर्गश्च नान्यो मदुरते प्रिया ज्ञानियों का आराध्य मैं हूं बड़ा सुंदर निरूपण वेद व्यास ने एक जगह पर किया है भागवत ने किम विधत्ते किचष्टे किम मनु विकल्पे इत्यस्य हृदय लोके कश्चन माम विधत्ते भीधत्ते माम विकल्पया पोहते तम ग्यारहवें स्कंद के इक्कीसवें अध्याय का बयालीसवां तैतालीसवां श्लोक क्या मतलब कर्म क्या है ज्ञान क्या है भक्ति क्या है ये मेरे सिवा कोई नहीं जानता हम बड़े बड़े महामूर्खानंद लोग कहते हैं हम जानते हैं भगवान कहते हैं सब धोखे में हो और अगर जानते हो तो नहीं जानते हो तो जान लो क्या जो मेरे निमित्त हो उसका नाम कर्म जो मेरे निमित्त हो उसका नाम ज्ञान जो मेरे निमित्त हो उसका नाम भक्ति मेरे निमित्त हो जप तप नियम योग निज धर्मा श्रुति संभव नाना शुभ कर्मा ज्ञान दया दम तीरथ मज्जन जा लगी धर्म कहे श्रुति सज्जन आगम निगम पुराण का पढ़े सुने कर फल प्रभु एक तव पद पंकज प्रीति निरंतर सब साधन कर यह फल सुंदर देखो भागवत के श्लोक का अनुवाद कितना बढ़िया लिखा है तुलसीदास जी महाराज ने कुछ भी करो तुम उसका फल श्री कृष्ण भक्ति होनी चाहिए नहीं हुई तो तुमने गलत किया सो सब धर्म कर्म जरिजाऊ जह न राम पद पंकज भाऊ धर्म परायण सोई कुल त्राता राम चरण जाकर मन राता योग कुयोग ज्ञान ज्ञानु जहान राम प्रेम प्रधानु वो योग हो ज्ञान हो कर्म हो धर्म हो तप हो भगवान के निमित्त हो तो सही अन्यथा सब गलत तो सभी आश्रमों में सब के लिए कंपलसरी श्री कृष्ण भक्ति और सभी जुगो में भक्ति है कृते विष्णु तो त्रेतायाम जज तो मखई द्वापरे परिचर्याम कलऊ तद्धर कीर्तना बारह तीन बावन भागवत रामायण से समझ लो कृत युग सब योगी विज्ञानी हरि ध्यान हरि ध्यान तरही भव प्राणी त्रेता विविध यज्ञ नर करही प्रभु ही समर्पी कर्म भव तरही वापर करी रघुपति पद पूजा नर भव तरीय उपाय नूजा कल युग केवल हरिगुण गावत नर पावत भव था सब युगो में भक्ति है सब ब्रह्मांडों में भक्ति है सब अधिकारी हैं, ठीक इसलिए भक्ति मार्ग को ही अपनाना चाहिए इसीलिए सौन का दरमहंसों ने प्रश्न किया था सूत जी महाराज से ंसा में कांत श्रेय स्तन में भागवत एक एक नौ जो पुरुषों के लिए जीवों के लिए मनुष्यों के लिए सबसे और अंतिम और सदा का कल्याण युक्त मार्ग हो वो बताइए इस कलयुग के मनुष्यों की अकल को देखकर बताइएगा बड़ी मेमोरी खराब है आओ आज कल लोगों की बड़े कुतरकी है आत्मा है भ्रष्ट है पापात्मा है इनके अनुसार बताइएगा कौन सा मार्ग है कल्याण का ये बहुत दिन पहले मैंने आपको प्रश्न रखा था सोन का बैठे हैं सूत जी से पूछने सूत जी भी उत्तर देने को बैठे हैं लेकिन कृपालु अब तक नहीं बोले थे कल बोलेंगे बोलिए राधिका रमन की